जेंसी चौटाला साहब भले ही बड़े सुस्त हों, लेकिन काम के मामले में काफी तेज थे वो जब से यहाँ पहुंचे हुए थे तब से ही अपने काम में लग गए थे चौटाला साहब ने सबसे पहले तो जोधन सिंह के मेंटल बॉक्स को टेस्ट करना शुरू किया था ये मेंटल बॉक्स मिट्टी में धंसा हुआ पाया गया था ऐसे में चौटाला साहब ने इस मेंटल बॉक्स की तली का एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेस्ट करना शुरू किया था इस टेस्ट से उन्होंने ये पता लगा लिया कि यह मेटल बॉक्स कितने दिनों से जमीन के भीतर गाड़कर रखा गया था चौटाला साहब ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेस्ट करने के बाद बताया कि यह बॉक्स पिछले 10 से 13 साल के बीच में जमीन में गाड़ा गया था जबकि मीरा ठाकुर की मौत हुए इक्कीस साल हो चुके हैं ऐसे में यह श्योर हो गया था कि जोधन सिंह ने मीरा ठाकुर की मौत के तुरंत बाद ही ये बॉक्स उसकी समाधि के नीचे दफ्न नहीं किया था इसके बाद चौटाला साहब ने यह भी पता कर लिया था कि बॉक्स के भीतर पाए गए सिर को उसमें आज से तकरीबन छह सात साल पहले डाला गया था उससे पहले इन सभी कटे हुए सिर को खास तरह के लिक्विड के साथ कहीं और रखा गया था आज से छह सात साल पहले खास लिक्विड के लेप में डूबे हुए सिर को कहीं और रखा गया था और जब इन्हें मेटल बॉक्स में रखा गया तो उसमें भी वो खास लिक्विड ऊपर से डाला गया था बॉक्स में सिर को रखे जाने की टाइमिंग ठीक उस समय से मैच कर रहा था जब तमिल स्टार की चोरी हुई थी इसके बाद चौटाला साहब ने एक और कमाल की इन्फॉर्मेशन ये दी थी कि इस मेटल बॉक्स में सोने और चांदी के स्क्रैच मिले हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इस मेटल बॉक्स में कटा हुआ सिर रखा जाने से पहले इसमें सोने चांदी का सामान रखा गया था ये बातें थोड़ी चौंकाने वाली थी लेकिन बिल्कुल सही थी क्योंकि ये सब चीजें घटनाक्रम से पूरी तरह मैच खा रही थी चौटाला साहब वाकई में काफी एक्सपीरियंस्ड आदमी थे अभी उन्होंने दोपहर में ही काम करना शुरू किया था और दोपहर होने के पहले ही इतनी इन्फॉर्मेशन दे डाली थी विक्रांत ने अपनी टीम के साथ मिलकर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक घटना होने का अनुमान लगाया था घटनाक्रम के मुताबिक ये हो सकता है कि जोधन सिंह ने आज से तकरीबन 10 साल पहले मीरा ठाकुर की समाधि के नीचे मेटल बॉक्स को दफन कर रखा होगा लेकिन उस वक्त मेटल बॉक्स में सोना चांदी रखा था जो कि जोधन सिंह की चोरी कमाई थी लेकिन फिर आज से छह साल पहले जोधन ने तमिलस्टार की चोरी की थी और फिर उसके बाद मेटल बॉक्स में से चोरी का सामान बाहर निकालकर उसमें कटे हुए सिर रख दिए गए लेकिन अब ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा इसका मतलब यह है कि तमिल सार की चोरी के समय ही जोधन के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से उसे मेटल बॉक्स में सोने चांदी की जगह कटा हुआ सिर रखना पड़ा अब केस की तय में जाने के लिए जानना जरूरी है कि तमिलस्टार की चोरी के समय जोधन के साथ ऐसा क्या हुआ था कहीं सच में तो ये मर्डर केस तमिल से कनेक्टेड तो नहीं है और अगर ऐसा है तो क्या अब अब तक तमिल सार का पता लगा लगा पाएंगे अभी भी चौटाला साहब की जांच बंद नहीं हुई थी उन्होंने आगे सभी सिर की टेस्टिंग शुरू की सिर की टेस्टिंग करते वक्त काफी चौंकाने वाली बात सामने आई चौटाला साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद बताया कि जितने भी सिर मिले हैं उन सभी में एक खास तरह का लिक्विड लगाया गया है लेकिन मजे की बात यह है कि सभी सिर में लगे हुए लिक्विड सेम नहीं है मतलब जो सिर जितना नया है उसमें उतना ही अपग्रेडेड लिक्विड का लेप लगाया गया है ये थोड़ी अजीब बात थी हालांकि विक्रांत को यह बात अजीब नहीं लगी क्योंकि उसे पहले से ही ये बात पता थी दरअसल जब पहले फॉरेंसिक टीम द्वारा सभी विक्टिम की डेड बॉडी का टेस्ट किया गया था तो उसमें भी यही सेम चीज देखने को मिली थी इस वजह से विक्रांत श्योर था कि जब बॉडी में ऐसा हुआ है तो फिर भला सिर के साथ क्यों नहीं होगा सबसे लास्ट मर्डर निर्मला सेंगर का हुआ था ऐसे में उसके सिर में जो लिक्विड लगा हुआ था वो सबसे एडवांस लिक्विड था और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि निर्मला के सिर में एक अजीब तरह का कट देखने को मिला था जिसके आधार पर प्रोफेसर चौटाला ने यह अनुमान लगाया था कि कतिल ने निर्मला का मस्तिष्क निकालने की कोशिश की थी इसके साथ ही निर्मला को मारने का तरीका भी बहुत भयावह था मर्डर ने पहले निर्मला के गले की एक नली काटी और फिर किसी सक्षम मशीन के जरिए उसके शरीर के पूरे ब्लड को बाहर खींच लिया इसके बाद जब उसके शरीर से खून खत्म हो गया तब उसने निर्मला की गर्दन को शरीर से अलग कर दिया और फिर उसके पूरे शरीर में और गर्दन में खास तरह के लिक्विड का लेप लगा दिया ये खास लिक्विड उसी लिक्विड का अपग्रेडेड वर्जन था जो कि पहले के सभी विक्टिम की बॉडी पर लगाता जा रहा था इस मर्डरर के मर्डर करने का तरीका बहुत अनोखा था वो हर मर्डर को पिछले वाले से अपग्रेडेड तरीके से करता था ऐसा लगता था जैसे वो कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मर्डर कर रहा था और हर बॉडी के साथ वो कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर कर रहा था इसको देखते हुए कहा जा सकता था जो कातिल कोई बेहद ही सिरफरा है लेकिन इसके साथ ही वो काफी दिमाग वाला और पढ़ा लिखा भी हो सकता है उसे साइंस के काफी नॉलेज है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग हैरत में पड़ गए ये लोग इस वक्त एक साथ लंच कर रहे थे जैसे ही उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली मानो उनके खाने में स्वाद ही खत्म हो गया था अनुष्का ने पूरी रिपोर्ट तेज तेज पढ़कर सबको सुनाने के बाद कहा पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ये केस सिंपल नहीं लग रहा है इस केस के अभी भी कई परत खुलकर सामने आने वाले हैं जैसे, जैसे हर्ष ने अपने हाथ में लिए रोटी के टुकड़े को नीचे रखते हुए कहा, देखो, कहाधन सिंह मीरा ठाकुर से प्यार करता था और उसने उन सभी का मर्डर कर दिया है जिस किसी की वजह से मीरा ठाकुर को दुख हुआ था ठीक लेकिन जोधन ने अजय ठाकुर को क्यों नहीं मारा मीरा का असली गुनागार तो वो था ना अगर जोधन को बदला लेना ही था तो फिर सीधे अजय ठाकुर को मारना था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि वो अजय ठाकुर की मदद कर रहा था उसकी बेटी ढूंढने में अनुष्का ने जवाब दिया और फिर दूसरी बात जोधन ने उन औरतों का मर्डर करने के तुरंत बाद ही उनके सिर को मीरा ठाकुर की समाधि के नीचे क्यों नहीं दफन किया वो अगले छह साल तक किस चीज का इंतजार करता रहा अनुष्का ने कहा मुझे तो यही लग रहा है कि अभी भी काफी सारी चीजें सामने आना बाकी है ओ चुप रहो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है हर्ष ने अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा दरअसल जोधन उस वक्त रूही को पाल रहा था और बच्चों को पालने में पैसे और टाइम दोनों लगते हैं इसलिए वो पहले चोरी करके पैसे इकट्ठे कर रहा था फिर जब पर्याप्त पैसे हो गए तब उसने बॉक्स में से पैसे निकालकर उसमें सिर रख दिया बकवास बंद करो और खाना खाओ तुम अनुष्का ने हर्ष को गुस्से से घूरते हुए कहा अपनी टीम के लोगों की बातें सुनने के बाद विक्रांत के मन में भी ठीक उसी तरह के ख्याल आ रहे थे जैसा कि अनुष्का सोच रही थी वाकई में जोधन सिंह की स्थिति काफी सस्पिशियस सी लग रही थी ये कहना भी मुश्किल हो रहा था कि क्या वाकई में जोधन सिंह भी वो सीरियल मर्डरर है जिसने छह छह औरतों के गर्दन कलम करके उनकी जान ले ली थी वैसे जोधन सिंह को देखकर तो ऐसा कत ही नहीं लगता है कि वो कभी इस तरह की हरकत कर सकता है रूही तो अभी तक किसी हालत में ये मानने को तैयार नहीं है कि जोधन ने किसी का मर्डर किया है विक्रांत काफी गंभीर मुद्रा में बैठकर इस बारे में सोच रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस बार वो अपने मन में यही सवाल कर रहा था कि क्या जोधन सिंह मर्डर कर सकता है क्या वाकई में जोधन सिंह ने छ छः औरतों का खून किया है ऐसा भी हो सकता है क्या कि उसका कोई साथी भी था जिसके साथ मिलकर उसने खून किया है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर कोई और ही है जोधन सिंह का इस मर्डर से कोई कनेक्शन ही नहीं है क्या क्या ऐसा हो सकता है क्या